Kaikaha ni na ipuraling ngakah ni na ipuraling jave na ni karekalin ngaikaha ni na ipura ni nyaende na éss unaana aves humanis, un lormoni ara mi Unlor vom ara mi amormunia grani mi lamunia ara mi Unlor amor ara mi Cu cre că mai ca mai por ni, नई कहानी नई पुरानी कुनूलो नामो मुनिया रानी पहचानी ये किसकी आवाज है हां ये मिठू तोते की आवाज ही तो है तुम हित की पहचाना तोते को जो भी बोलना सिखलाओ वो उसी को ही रटने लगता है बिना समझे रट्टे जाना ही तो तोते का काम है अरे याद आई बिना समझे रटने वाले तोते की एक कहानी सुनोगे एक था तोता वो जंगल में इधर-उधर खूब उड़ा करता खूब घूमता मीठे-मीठे फल कुतर-कुतर कर खाता और खाकर खुश होकर टं टं टं करके बोलता चिड़िया मारने वाले बहेलिए ने एक दिन तोते को एक ठेला मारा उसे चोट लग गई गिरता परता वो तोब जी एक महातमा जी की कुटिया में आगया महातमा जी ने उस तोब जी वोग ग देखा उस तोब कुग गाइल देख कर उन्हें दया आ गई उन्होंने तोब को अपने पास रख लिया उसे कहाने के लिए दाना दिया और पीने के लिए पानी और एक बड़ी सी मिर्च कुतरने के लिए तो वो खुश होकर बोलने लगा टै टै टै टै टै अब महात्मा जी ने तोते को रोज रटाना शुरू किया बहेलिए के जाल में ना फंसना बचना भाई बहेलिए से बचना तोता भी दोहराता और रटता जाता बहेलिए के, के जाल में ना फसना बचना भाई बहेलिए से बचना जब तोते को बहेलिए के जाल में न फंसने की बात बिल्कुल रट गई तो महात्मा जी ने सोचा कि अब तोता समझ गया होगा कि उसे बहेलिए के जाल से बचना होगा यही सोचकर उन्होंने एक दिन तोते को जंगल में उड़ा दिया कुछ दिनों के बाद एक दिन की बात है महात्मा भी जंगल में कहीं जा रहे थे उन्होंने उसी तोते को पेड़ की एक डाल पर बैठे हुए देखा उन्हें यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि वह तोता पेड़ पर बैठकर वही रट रहा था याद है क्या रट रहा था बहेलिए के जाल में ना फसना बचना भाई बहेलिए से बचना पेड़ पर बैठे और सभी तोते भी यही रटते जाते बहेलिए के जाल में ना फसना बचना भाई बहेलिए से बचना आत्मा जी खुश होकर बोले अरे तोतों को तो अब बड़ी समझ आ गई है कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि एक पेड़ के नीचे बहेलिए ने अपना जाल डाला और उसने अनाज के दाने बिखेर दिए अब बच्चों उन रटने वाले तोतों ने खूब रटा क्या रटा बहेलिए के जाल में ना फसना बचना भाई बहेलिए से बचना बहेलिए के जाल में ना फसना बचना भाई बहेलिए से बचना लेकिन वो रटी बात उनकी समझ में आई ही नहीं थी जब उन्हें भूख लगी तो वो दाना चुगने बहेलिए के जाल में चले गए और फंस गए तो देखा बिना समझे रटने वाले तोतों का काम अब बहेलिए ने उन तोतों को पिंजरे में बंद करके बाजार बेचने चला पिंजरे में बंद वे तोते अभी भी रटते जाते बहेलिए के जाल में ना फसना बचना भाई बहेलिए से बचना एक दिन वही महात्मा जी बाजार में घूमने निकले उन्होंने वही तोता पिंजरे में देखा महात्मा जी को देखकर वो अपने रटे हुए शब्द फिर बोलने लगा बहुरिया से जाल में ना फसना बचना भाई बहुरिया से बचना अब तो महात्मा जी को भी हंसी आ गई सोचने लगे कि खुद तो जाल में फंसा है और बचने की बात कह रहा है तोते से महात्मा जी बोले अरे तोते तुझे इतना रटाया था फिर भी तेरी समझ में कुछ ना आया तो बच्चों देखा बिना समझकर रटने वाला तोता कैसे फंसा जाल में तोता बोला रट रट रट मैं ना बोली समझ समझ तोता रट तारा राम राम yakam koyale bole ku ku ku ku kay ek kabutar gutar ghun gutar ghun kauwa bola kau kau kau kau मैं ना बोली समझ समझ तू तारक तारा नाम मैं ना करती अपना काम चहकी चिड़िया चू चू चू चू बोला मुर्गा कुकरों को कु, कुकरों को कु। मोई पुकारे ती Mèna boli, s'mej, s'mej, Tota, retta, ràm, ràm, Mèna, gerti, apna, kàm, Jototé, sà, retta, ja,ta, Ghehrat, tu, Tota, quellata, Mèni, s'mej, ta, mit, tu, ràm, Tota, retta, ràm, ràm, Tota, bola, ret, ret, ret, उन्हीं शंड़लि समझ समझ तोटा रटता राम रा मेरा कर ती अपना काम रटने वाले तोटें की कहानी तो सुन ली तुमने अब सुनो एक रटने वाले आदमी की कहानी तो बच्यों एक आदमी था उसकी यही खराब आदथ थी कि बिना समझे रट्टा जाता रट्टा जाता एक दिन वो अपने दोस्त के घर खाना खाने गया और उसने खाई खिचड़ी बड़ी अच्छी लगी अब वो जब घर आने लगा तो रट्टा आया खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी कि अपने घर में भी खिचड़ी पखवा के खाऊंगा तो रट्टा रहा खिचड़ी खिचड़ी कुछ देर में खिचड़ी सी हो गया खाचड़ी खाचड़ी सुनोगे कैसे ऐसे खिचड़ी खिचड़ी खाचड़ी रट्टा जाता खाचड़ी रास्ते में एक किसान चिड़िया उड़ा रहा था इस आदमी को खाचरी खाचरी रट्टा देख बड़ा गुस्सा हुआ बोला मैं चिड़िया उड़ा रहा हूं और तुम उसे दाना खाने को कह रहे हो अरे उड़ाओ चिड़िया को कहो तुम उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी भाई उड़ चिड़ी तो बच्चों वो आदमी बिना समझे अब रटने लगा उड़ चिड़ी भाई उड़ चिड़ी रट्टा जाता उड़चड़ी कुछ आगे एक बहेलिया चिड़ियों के लिए जाल डाल रहा था इस आदमी को उड़चड़ी उड़चड़ी कहते देख बड़ा नाराज हुआ बोला अरे मैं चिड़िया फंसा रहा हूं और तू उड़ाता है कहो तुम भाई फंस गई थे खाले खुटब है। भैंच चरी तो बच्चो वो आदमी बिना समझे रटटा गया फंच चरी भैंच चरी रटा जाता फंच चरी। कुछ आगे जाने पर एक राजा की यहाँ पहुंचा। राज कुमारी की प्यारी सी मैना एक नाले में फंस गई थी उस आदमी को फंस जड़ी फंस जड़ी कहते हुए सुनकर वो बड़ी नाराज हुई और अपने सिपाहियों से बोली इस आदमी को पकड़ ले जाओ मेरी चिड़िया फंसी है और वो कहता है फंस जड़ी तो बच्चों उस आदमी ने मांगी माफी राजकुमारी से और कान पकड़े आगे से बिना समझे नहीं रटूंगा